महाभारत सभा पर्व यज्ञ का वर्णन राश्रय्ञवर्णन वयशंपावाच पितामहं पितामह गुरुम चत्युदगम्य युधिष्ठि अभिवाद तथा राजद वचनमब्रवी भी द्रोणम कृपा द्रोणी दुर्योधन विंसती अस्े मागृत मा सर्वश सर्वशः पाजी कहते हैं जन्मेजय पितामह भीम तथा गुरु द्रोणाचार्य आदि की अगवाणी करके युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भीष्म दुर्योधन और विमंसि से कहा इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें इदम वसु महत्यस्ते धनम मम प्रणयन तो माम सेठम अभिमता यह मेरा जो यह महान धन है उसे आप लोग मेरी प्रार्थना मानकर इच्छा इच्छानुसार सत्कर्मों में लगाइए एवं उक्त सता सर्वान्दीक्षित पांडवाग्रोज स यथा यो जा योग्यम अधिकारे स्वरतरम यज्ञ दीक्षित युधिष्ठिर ने ऐसा कहकर उन सबको यथा योग्य अधिकारों में लगाया भक्ष भोज्याधिकारे सुशासन परिग्रहे ब्राह्मणा अस्वस्थाम भक्ष भोज्य आदि सामग्री की देखरेख तथा उसके बाटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुस्शासन को दिया ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार उन्होंने अस्वस्थामा को सौंप दिया तो प्रतिपूजार्थम संजय संजयत कृता कृत परिज्ञारे भी राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया कौन काम हुआ और कौन नहीं हुआ इसकी देखरेख का काम महाबुद्धिमान भीष्म और द्रोणाचार्य को मिला स्वर्णस्य च कृपम हिणमय सेवर्ण से चाण्वेक्षणे दक्षिणा चहता चा तथा न्योजयत तथान्याषव्याघ्रा तस्तोजत बालिकोधतराष्ट्रश्च सोमदत्जयत नकुले सली स्वामीवत्तरे उत्तम वर्ण के स्वर्ण तथा रत्नों को परखने रखने और दक्षिणा देने के कार्य में राजा ने कृपाचार्य की नियुक्ति की इसी प्रकार दूसरे दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों को यथा योग्य भिन्न भिन्न कार्यों में लगाया नकुल के द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाकर लाए हुए बाल्धिक धित्राष्ट्र सोमदत्त और जयदत्थ वहां घर के मालिक की तरह सुखपूर्वक रहने और इच्छानुसार बिछरने लगे छत्ता व्यय कर स्वासी सर्वधर्मवीन दुर्योधन पर हृणारी प्रतिजग्राहपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए थे तथा राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे चरण छाल रे कृष्णो ब्राह्मणा नाम स्वयं भभुन सर्वलोक समावृत पप्रिषो परिपृषो फलमोत्तम सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण पखारने में लगे थे जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है द्रष्टुकामा सभा तय धर्मराजम युधिष्ठिरम न कचिद आहर तत् धर्मराज युधिष्ठिर को और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था जो इस हजार स्वर्ण मुद्राओं से कम भेंट लाया हो रत्न स बहुस्तर धर्मराजम अवर्धयत कथम तो मम कौरभ्यो रनधान समाप्नुयात यज्ञ राजपर्धम दुर्धन प्रत्येक राजा बहुसंख्यक रत्नों की भेंट देकर धर्मराज युद्ध के धन की वृद्धि करने लगा सभी राजा यह होड़ लगाकर धन दे रहे थे कि कुरनंदन युधिष्ठिर किसी प्रकार मेरे ही दिए हुए रत्नों के दान से अपना यज्ञ संपूर्ण करें भवन संग्रह सोदर कैर्बल संतै लोक राज ब्राह्मणाव सत सह कृत रावस दिव्य विमान प्रति मैस्तथ विचित्र्य रत्नवदिश्चया परमया युत राज समृत्य अतीब श्री समृद्धि अशोभत राजो राजन कौन तेजस्य राजन जिनके शिखर यज्ञ देखने के लिए आए हुए देवताओं के विमानों का स्पर्श कर रहे थे जो जलाशयों से परिपूर्ण और सेनाओं से घिरे हुए थे उन सुंदर भवनों इंद्रादि लोकपालों के विमानों ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा परम समृद्धि से संपन्न रत्नों से परिपूर्ण चित्र एवं विमान के तुल्य बने हुए दीर्घ दिव्य गृहों से समागत राजाओं से तथा असीम श्री समृद्धियों से महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह सभा बड़ी शोभा पा रही थी तो वरुण देव स्पर्धम युधिष्ठि शरदेनाथ यज्ञ सोज दक्षिणावता महाराज युधिष्ठिर अपने अनुपम समृद्धि द्वारा वरुण देवता की बराबरी कर रहे थे उन्होंने यज्ञ में छह अग्नियों की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा देकर उस यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया नीलकंठी की टीका में छह अग्निया इस प्रकार बताई गई है आरम्भणीय छत्र धृती व्युष्टि द्विरात्र और दस दश पेय सर्वा जनाव काम समृद्ध समम तर्पयत अन्नवान्हुभक्ष भुगतन रत्नोपहार संपन्नो बभूव समागम राजा ने उस यज्ञ में आए हुए सब लोगों को उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करके संतुष्ट किया वह यज्ञ समारोह अन्य से भरपूर था उसमें खाने पीने की सब सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में सदा प्रस्तुत रहती थी वह यज्ञ खा पीकर तृप्त हुए लोगों से ही पूर्ण था वहां कोई भूखा नहीं रहने पाता था तथा तो उस उत्सव तो समारोह में सब और रत्नों का ही उपहार दिया जाता था इमा हु मंत्र शिक्षा विशार तस्म ही त्रिपुर देवा तत्व यज्ञ महर्षि मंत्र शिक्षा में निपुण महर्षियों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले उस यज्ञ में ईड़ा अर्थात मंत्र पाठ एवं स्तुति घृत होम तथा तिल आदि सांकल्य पदार्थों की आहुतियों से देवता लोग तृप्त हो गए यथा देवास्तथा विप्रा दक्षिणा महाधन त्रिपु मुदान मुदाव जिस प्रकार देवता तृप्त हुए उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और महान धन पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए अधिक क्या कहा जाए उस यज्ञ में सभी वर्ण के लोग बड़े प्रसन्न थे सबको पूर्ण तृप्ति मिली थी ये श्री महाभारते सभा परवड़ी राज से परवड़ी यज्ञ करणे पंचत्रिशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूय पर्व में यज्ञ करण विषयक पैंतीसवा अध्याय पूरा हुआ